ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ अरे कौन है वार्न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण खाओ इसे न यो हा हा करो यत्न से इसका प्राण किसी हेतु संसार भार सा देता हो यदि तुमको तुम ग्लानी तो अब मेरे अब अब साथ उसे तुम, तुम एक और अवसर दो दानी लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए बोले धन्यवाद धन्ये ललना सुलभ सहानुभूति है निश्चय तुम में नृपन्य साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई मुझे अभाव नहीं तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते हो तुम इसमे में पर क्या पाप न होगा तुमको आश्रम के धर्म क्षय में मान लो कि वह न हो किंतु इस तप का फल तो होगा ही फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या न जाएगा होगा ही वृक्ष लगाने की ही इच्छा कितने ही जन रखते हैं पर उनमें जो फल लगते हैं क्या वे उन्हें न चखते हैं लक्ष्मण अब हंस पड़े और यूँ कहने लगे दुहाई है सेत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है यूँ ही यदि तब, तब का फल पाऊं, तो मैं, मैं इसे, इसे न, न चखूंगा तुमसे तुम जन, जन के लिए यत्न से उसको रक्षित रखूंगा हसी सुंदरी भी फिर बोली यदि वह फल में ही हो तो क्या करो बताओ बस अब क्यों अमूल्य अवसर हूँ तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा सहज परंतु नहीं यह काम मैंने, मैंने खोज, खोज लिया है उसको, उसको यद्यपि नहीं जानती, जानती नाम फिर भी वह मेरे समक्ष है चौंके लक्ष्मण बोले, बोले कौन केवल, केवल तुम, तुम कहकर रमणी भी होई तनिक लज्जित हो मौन पाप शांत हो, हो पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओ वाले नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर तो नारियां शास्त्र रचना पर क्या बहुपति का करे विधान पर उनके सतित्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी अपना अंतकरण आप है आचारों का सुविचारी नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूँ मैं उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं बहु विवाह विभ्राट क्या कहूँ भद्रे मुझको क्षमा करो तुम कुशला हो किसी कृति को करो कहीं कृत कृत्य कृत, कृत, वरों पर किस मन से वरु किसी को वह तो तुमसे हरा गया चोरी का अपराध और भी लो मुझ पर धरा गया झूठा प्रश्न किया प्रमदा ने और कहा मेरा मन हाय निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय अभी आप अभी सुन आप रहे थे, थे। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ वाचक स्वर भारती परिमल